नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का विशेष कार्यक्रम आप सुनने जाने वाले हैं अभी जी हाँ ये रेडियो वॉइस ऑफ प्रीच इंर फेज़ वन का पूरा ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम आज कल और परसों इस तरह तीन दिन आप सुनेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से यह परफॉर्मेंस रहा जिसमें सीनियर और जूनियर ग्रुप के बच्चों ने जो विनर्स थे उनका परफॉर्मेंस है और इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार एवं

चीफ गेस्ट और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर विशेष दीदियाँ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो पिंपरी चिंचव और बोसरी के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और ये कार्यक्रम अंकुश राव के ऑडिटोरियम बोसरी में हुआ था जिसमें आठ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और सभी बच्चों की

हौसला अफजाई की और बच्चों को तवज्जु दिया अपनी उपस्थिति के माध्यम से तो आइए ऐसा सुंदर कार्यक्रम का आप सीधा आप जो है प्रसारण सुनने वाले हैं तो आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ आशा करता हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को सीधा सुनेंगे अभी

से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा को ईश्वर को याद कीजिए और उसके बाद हमारे पे आ जाएंगे और फिर जूनियर ग्रुप पहला जो है शुरू हो जाएगा पार्ट प्ले करेगा तो हमारे जूनियर ग्रुप के आर्टिस्ट भी यहां पर बैठे हुए पार्टिसिपेंट ओम शांति आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी

आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 पर रेडियो वॉइस ऑफ कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उसका होने जा रहा है और मैं चाहूंगा कि आप सभी पूरी एनर्जी के साथ इस में भाग लें और बिना घबराए बिना कुछ सोचे बिंदास को यहाँ आके क्या करना है रॉक करना है ठीक है हमारे जूनियर सभी खड़े हो जाए एक बार

पार्टिसिपेंट हैं इनके लिए जोरदार तालियां ये लोग अभी मंच पे आएंगे और अपनी आवाज का दम पहुंचाएंगे और देखते हैं कौन इसमें रेडियो ऑफ फेस वन का किताब ट्रॉफी अपने नाम करता है इसके बाद सीनियर ग्रुप को मैं कहूंगा खड़े हो जाएं वहां पर चलिए ग्यारह पार्टिसिपेंट है सभी के लिए जोरदार तालिया एक बार ओके

और यहाँ पर मंच में पहले लाइन पे हमारे रेडियो मधुबन के यशवंत पांडिल जी बैठे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियाँ क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और उनके बाजू में शंकर भाई जी हैं जो पिंपरी चिंचवड़ इस कार्यक्रम के लिए हम सभी को खाली हमने बात किया था तो बोले एक बार आप आके कुछ करना है तो करिए मैं उसके लिए आपको जगह दे देता हूँ मंच दे देता हूँ ऐसे ऐसे करो

तो हमने वो शुरू किया छः महीने पहले और उसका ये सुंदर जो रूप आप देख रहे हैं उन्हीं का जो सहयोग है उसी से और यहाँ बोसरी सेंटर की करुणा दीदी जी हैं उनके भी आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से हो रहा है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा और बोसरी सेंटर के बहुत सारे सेवादार आपको यहाँ वहाँ काम करते हुए सेवा करते हुए मिलेंगे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालिया मैं चाहूँगा

और हमारे बीच में आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान आने वाले हैं अबू मलिक जी अच्छे गायक भी हैं लिरिक्स राइटर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं और अन्नू मलिक के छोटे ब्रदर हैं और उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लर्न एंड ऑन ये पहना होना चाहिए माना आपके अंदर सीखने की जो तो जिज्ञासा है वो बनी रहनी चाहिए और जब सीखते हैं तो कमाते हैं

और अगर सीखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तो क्या होगा कमाएंगे भी नहीं इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है तो हम अगर सीखते रहते हैं तो कमाते भी रहते हैं इसलिए हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग में जब आप लोग चलते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन दोनों का ये प्रयास रहता है कि एक बहुत ही सुंदर दादी जी हम सभी को बताती है जुग जुग शिक्षित मर्मर

तो ये तीन चीजें अगर आप जीवन में उतार लेते हो तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं दखलता आप आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं हमारे ओम व्यास जी भी इसी जो ब्रह्मा के मेडिटेशन और कुछ नियम है मैं उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से चला रहे हैं और वो बहुत ही मधुर गीत गाते रहते हैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर और उनके गीतों के द्वारा हम लोग मेडिटेशन करते हैं

तो बहुत ही अच्छा जो है ब्लेसिंग्स वो कमा रहे हैं बैठे बैठे गुप्त रीति से अपना जमा कर रहे हैं तो ओम वैसी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप आए यहाँ पर <laughs> और उनके बाजू में महेश शर्मा जी हैं। जब पहले उनको मुंबई में उनसे मिलना हुआ और वहां पर जो रेडियो वॉइस ऑफ मुंबई फेज वन का कार्यक्रम था उसमें भी वो जज करके आए थे और उसी से जो रिलेशनशिप बना जो संबंध बना जो फ्रेम बना

वो प्रेम उनको जहां तक खींच के लाया है इसलिए उनका जोरदार कार्या और बड़े प्यार से बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए मुझे जो बताया गया मैं वो करूंगा <laughs> तो एक प्यार है जहां पर व्यक्ति इन चीजों को समझ लेता है तो कितना प्यार से सहयोग देता है वो आपको उनके द्वारा सीखना चाहिए और अंजलि मानकर जी इनको मैंने जब पढ़ा

तो प्रिया नाम का जो अल्बम है वो बहुत ही पॉपुलर में से थोड़ा सा इंस्पिरेशन हुआ क्योंकि पिछली बार मैंने एक मुलाकात किया था उसमें उन्होंने कहा कि जो गाने हैं क्लासिकल गाने या म्यूजिक जब आप शुरू करते हैं गाते हैं तो उसमें भाव जो आपके होते हैं प्रिया शब्द जो है एक कॉमन शब्द है जो ईश्वर के साथ जोड़ देता है तो मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगा मैं चाहूंगा कि आप जब

बीच बीच में थोड़ा सा अगर हम चाहेंगे आपसे कुछ सुनना तो प्रिया वाली बात को जरूर सुनाना आप और मराठी जो संगीत है लोकल यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने किताब लिखा है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में तो ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने क्योंकि मराठी लैंग्वेज में किताब लिखना ये भी अपने आप में अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है तो अंजलि मालकर जी का भी बहुत बहुत, बहुत दिल से स्वागत है ऐसे एक वोकलिस्ट हमारे बीच में है

और रंग बसंत इनका एल्बम है जो आप सुन सकते हैं कभी टाइम मिले तो और एक यात्रा कुछ आगे पीछे नाम है वो भी उनका एल्बम है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से उनका बॉबदार एल्बम है तो चलिए अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे पवार भाई जी यहाँ पर बैठे हुए हैं शंकर भाई के बिल्कुल बगल में और उनका जो है आशीर्वसन रहा है और जो फाइनेंस की बात आती है वो सारी चीजें उनके द्वारा पूरा हुआ है एक बार उनके लिए भी जोरदार कार्य

उन्होंने वो करता रहूंगा आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए तो चिंता मुक्त करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच और आइए आगे बढ़ते हैं अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बच्चों का हौसला अफजाई जरूर करें और यश शिंदे को मैं बुलाना चाहूंगा आपकी तालियों के बीच में जी हाँ यश शिंदे

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम जी हाँ मन मचल के मोर होना चाहिए मन मचल के मोर होना चाहिए संगीत की शाम है थोड़ा शोर होना चाहिए थोड़ा शोर होना चाहिए दिकाने क्यों तो रात भर डांस दिखाएंगे हम मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए थोड़ा जोर थूड़ा।

तो शिंदे आप बीच में आ जाएंगे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए नमस्कार मेरा नाम है यश शिंदे स्पील स्कूल क्लास नाइन का मैं विद्यार्थी हूँ और मेरे गाने का नाम है ओ बहना मेरी बहना

ओ बहना मेरी बहना ना कोई अपना संग मेरे यू ही रहना तू बहना मेरी बहना संग मेरे ज्यादा कभी थोड़ा रूट लेना तू छोटी है तू कभी कभी मुझसे बड़ी माँ जैसी तू कभी

तो मुझ क्या

प्यार प्यारा चाहे कुछ भी हो जाए बहना का साथ निभाना वो बहना मेरी बहुत

बहुत बढ़िया यशेन है कि सोमवल समय पर आपने अपना गाना पूरा किया और जजेस अपना मार्किंग कर रहे हैं और हमारे बीच में ऑर्केस्ट्रा में संजय खाड़े रशीद जी हैं और उनके साथ अर्षद जी हैं। तो इन तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को सपोर्ट करने के लिए है और यहाँ पर हमारा साउंड सिस्टम जो है

सुनील और शाम जी है उनके लिए जोरदार तालियां ऑफ पिम्पी चिंवर्ड फेस वन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और मैं चाहूंगा कि हमारा दूसरा पार्टिसिपेंट नेहा नेहा हमारे बीच में आ जाए आपकी तालियों के साथ आएगी तो थोड़ा सा थो थो तालियां बजा के बच्चों का हौसला अफजाई जरूर करें नेहा नेह ने

आपने सुना आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आप रेडियो ऑफ फेस का कार्यक्रम सुन रहे हैं और जूनियर ग्रुप का जो विशेष आवाज है आप तक पहुंच रहा है और मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को तो जो भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगती हो तो जरूर नाम लिख के कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें पता चले कि आप इस बच्चे की आवाज को पसंद कर रहे ताकि हम उन्हें बता सके आपको यूट्यूब में इतने लोगों ने पसंद किया है

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे हमारे दोस्त हैं शिवम शिवम आपके तालियों के साथ शिवम शिवम शिवम शिवम नाम बहुत प्यारा है जितनी बार आप गुनगुनाएंगे इस नाम को उतना ही आपका अंतर्म शुद्ध होता जाएगा

करके देखिए मजा आएगा

अब हम चौदे नंबर पे जाएंगे मयूर उसके पहले मयूर शब्द सुनने के बाद क्या याद आता है आपको कोई बताएगा <laughs> कौन बताएगा मयूर शब्द से क्या याद आता है मयूर शब्द से क्या याद आता है मोर से क्या याद आता है मयूर पंख क्या याद आता है पंख से क्या याद आता है मधुबन और क्या याद आता है

थोड़ा और आगे जाना चाहिए कौन सा शब्द याद आता है पंख से, से। हाँ कृष्णा क्या बात है जोरदार पहले बहुत ही अच्छा आपने गेस्ट किया कृष्णा की याद आती है चलिए मयूर एक मिनट कंफर्ट हो आप? अबू मलिक जी हमारे बीच पर अरे वो ब्लैक ड्रेस में आगे में इसने तो, दिखाई नहीं दिया <laughs> तो, अबू मलिक जी आगे है जिनके बारे में आपने पहले ही आपको बताया था अच्छे लिरिक्स राइटर सिंगर कैरेक्टर

शादियों के सात हजार प्रोग्राम उन्होंने किए हैं देश विदेश में तो जोरदार तालियां होना चाहिए और उनके साथ उनकी असिस्टेंट पोस्ट जी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो वॉइस ऑफ यूम ब्रीच इंच से स्वागत है और ये हमारा चौथे नंबर का कैंडिडेट है जूनियर ग्रुप का मयूर इसका नाम है तो ये आप परफॉर्म करेगा मयूर

पूरे दिल से परफॉर्म कीजिएगा ठीक है ओके ये लाला लाला फुलों का

या तो स्टैंडिंग ऑडिशंस भी दे सकते हैं या उनके साथ आके गा भी सकते हैं अच्छा। ताकि भी एक <laughs> बड़्या, <laughs> बड़्या, है और आप लोग मत कीजिएगा ताली बजाने में ताली बजाएंगे तो आप उतना उमंग उत्साह यहाँ पे बच्चों का पढ़ेगा ओके थैंक यू भाई बहुत ही प्यारा संगीत रक्षाबंधन का आपने गाया राखी की याद दिलाया और हमारा दिन भी है

राखी या फिर जन्माष्टमी के गीत आप गा सकते हैं थीम आपको दिया गया है तो थीम के अनुसार गाना भी बहुत सुंदर आपने शॉर्ट टाइम में आपने पूरा किया थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पांचवा नंबर सोहम सोहम सोहम सोहम सो हम।, तो हम ये नाम सुनने के बाद आपको क्या याद आता है एनीवन वन सोहम नाम सुनकर क्या याद आता है हम सो सोहम

हम सो सो हम इसके बाद क्या होगा क्या करते हैं इसे जब तक वयु स्टेज पे आ जाए सो हम का और क्या मतलब हो सकता है संजय ने बताया सो हम सो सो हम इधर डू का हा अच्छा <laughs> ओके ओके हम सो सो हम बहुत ही अच्छा शब्द है आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ इसमें कि आप जब

अपने आप को जान देते हो तो जैसे ही आप अपने आप को समझ लेते हो तो आपका कनेक्शन उस सुप्रीम से हो जाता है और वो सुप्रीम के साथ आपका नजदीक का संबंध हो जाता है और उसकी एनर्जी आपके अंदर आ जा शुरू हो जाता है कनेक्ट होना शुरू हो जाता है

तो आपका कनेक्शन बनता है इसलिए ईश्वर के गुण जो है वो आप में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं इस विषय पर हम लोग तो बाद में बात करेंगे महेश शर्मा भी इस पर बोल सकते हैं लेकिन हम समय को देखते हुए शुभम को सुनेंगे आप सुनाए हैं रेडी मोदी नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो नहीं मजा नहीं आया सुनते रहो थैंक यू सो मच

मेरा कल माँ तू मेरा कल माँ तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हाँ

आपने देशभक्ति का सुनाया है आशा करता हूं। आप सभी भी इनके साथ थोड़ा सा डोड़ रहे होंगे अच्छा लगा मुझे और अब एक विशेष तरंग डिजिटल संगीत कार्यक्रम का रेडियो वॉइस ऑफ पिंपरी कार्यक्रम को सुन रहे अभी मैं एक बहुत ही सुंदर कलाकार ग्रुप को बुलाने जा रहा हूँ

नृत्य प्रभा फाउंडेशन के द्वारा ये ग्रुप हमारे बीच में आ रहे हैं और विशेष इनके बारे में मैं क्या कहूँ ये कथक नृत्य जो है देश विदेश में परफॉर्म करती है मौलि मोकार्जी आपने सुना होगा नाम और इन्होंने भी अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से अंजाम दिया है और कथक नृत्य के बारे में दो वॉल्यम दो पुस्तक उन्होंने लिखा है पार्ट वन एंड पार्ट टू यानी कथक नृत्य की पहचान क्या है

इंडिया में या विदेश में कहीं भी जाएंगे तो कथक नृत्य क्या प्रेजेंट करता है क्या उसके भाव है वो सारे चीजों को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है दो किताबों के बीच में और देश विदेश में उन्होंने काम किया है इस नृत्य के जरिए और बहुत ही इनका सुंदर जो है प्रॉपर परफॉर्मेंस रहा है और इसके साथ में टीवी सीरियल्स जैसे कि श्री कृष्णा किसने देखा है श्री कृष्णा देखा है तो देवकी जी आपके बीच में आगे जोरदार तालियां तो बजाओ गई

अच्छा पुराने जो हमारे टीवी देखते थे अलीफ लैला प्रोग्राम किसने देखा है अच्छा काफी लोगों ने देखा है तो उसके आर्टिस्ट ही है तो ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल है संस्कार है आ, महल नाम का एक प्रोग्राम था उसमें सभी ने इन पांड बजाया है तो अभी पौलिमी बोकार के लिए जोरदार तालियों के साथ शिव हमारे बीच में लेकर आ रही है स्वागत स्वागत स्वागत जी शाही

प्रस्तुत कर रहे हैं नित्य दर्पण फाउंडेशन मैं कौलमी मुखर्जी हूँ मुंबई दादर से आई हूँ मेरे तीन स्टूडेंट्स आज परफॉर्म कर रहे हैं शिववंदना शंभू भोशंभू आप जरूर तालियों से उनकी दांत दीजिएगा और छोटी शिववंदना है श्रावण मास भी होने वाला है इसलिए हमने सोचा शिववंदना उसके बाद मेरी प्रस्तुति होगी कृष्णायन धुरी मालिका के अंतर्गत थोड़ी देर के बाद होगी तो प्रस्तुत है शिववंदना थैंक यू सो मच

a <laughs>

Yo no, no, no.

का रेडियो ऑफ़ वन बहुत ही सुंदर तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अब हमारे बीच में करुणा दीदी आई है उनके लिए उनके आसे पास से उनके ब्रेन से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है

क्योंकि यहां पर देखिए एक आध्यात्मिक संस्थान और एक रेडियो चैनल मिलके एक सुंदर प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए दे रहे हैं तो ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है करोना दीदी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं शुक्रिया करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम के लिए हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया सहयोग दिया थैंक यू सो मच आपका चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी सो के बाद साक्षी साक्षी साक्षी अच्छा साक्षी नाम सुनकर आपको क्या याद आता है साक्षी

ये शब्द आपको क्या ज्ञान दिलाता है हाई साक्षी क्या मैसेज देता है शब्द कौन बताएगा ड्रामा को साक्षी के देखो ओके और क्या हो सकता है साक्षी दृष्टा यह भी अच्छा शब्द है चीख बार जोरदार तालिया आप सुना है देखो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो

आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो बस करते रहो

आप सुंदर साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं वैष्णवी हमारे बीच में आएगी वैष्णवी के लिए जोरदार जूनियर ग्रुप सभी हमारे बीच में अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे वैष्णवी क्या अर्थ बताता है वैष्णवी क्या अर्थ बताता है वैष्णवी माता देवी को याद करते हैं अच्छा

और इसके साथ में आध्यात्मिक रहस्य क्या हो सकता है वैष्णव किसको कहते हैं जो विष्णु को खोजते हैं अच्छा और और क्या हो सकता है, पीड़ा पीड़ा पीड़ा। जो पीड़ा। की पीड़ा जानता है। हाँ क्या बात है बहुत सुंदर जवाब बहुत सुंदर जवाब आपने दिया जो दूसरों की पीड़ा को जानता है चलिए आगे बढ़ता है वैष्णवी

हो? वैष्णवी शुरू करें उसके बीच हमारे बीच हमारे यहाँ भोसरी सेवा केंद्र की इंचार्ज और पिपड़ी चिंचवड़ जितने भी सेवा केंद्र है उन सबको उनकी सबकी संचालन हमारे सब करुणा बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं तो हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे करुणा

मेहनत के होते हैं जिनके इरादे मेहनत के साही से लिखते हैं उनकी किस्मत के पन्ने नाम मेरे पास आया पार्टिसिपेंट का सेकेंड लास्ट है वो जीवन में सब कुछ चाहिए क्या चाहिए आपको बताइए वो अगर नाम आ जाएगा तो उसके इधर आ जाएगी उसका नाम वो है क्या इधर से क्या आ रहा है यश इधर से क्या आ रहा है

चलो इधर से सही जवाब है जोर से सभी लोग एक साथ बोलेंगे एक साथ बोलिए नाम खुशी खुशी खुशी, खुशी।, खुशी। चलिए जीवन में जो चाहिए वो हमारे बीच में प्रत्यक्ष गुनगुनाएंगी तो आपकी खुशी दबल टिबल हो जाना चाहिए सिर्फ अभी के लिए नहीं जीवन भर के लिए आप समय है एफएम पर करंट डिजिटल

नौ सिखrani ra manav

होगी और इस खुशी को बना के रखिएगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और लास्ट बट नॉट ईस्ट एक बात ही सुंदर नाम नाम है है फेमस और वो सभी चाहते हैं जैसे खुशी खुशी चाहते हैं वो ये खुशी तो अंदर की बात है आपकी मुस्कुराहट बढ़ाएगी लेकिन वो आपके आंखों को अच्छा लगता है वो क्या है आंखों को अच्छा लगने वाली क्या चीजें

जल यार नजर नहीं लगाने के लिए लगाते हैं <laughs> प्रकाश तो ठीक है वो अंधेरे से आपको दूर करता है लेकिन आपको खुशी तब मिलती है जब वो सामने होती है खुशी आपको तब मिलती है जब वो सामने होती है जल्दी वन टू थ्री ओ चलिए मैं बता देता हूँ अगर मैं सही हूं तो आपकी तालियां बजनी चाहिए जोरदार ठीक है

आप सुन रहे हैं 90.4 पर रेडियो ऑफ का जूनियर ग्रुप लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बीच में आ रही है और प्रस्तुति देगी हमारे बीच में और हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों का भी बहुत दिल से स्वागत है स्वागत है स्वागत है

आप सुना है रेडियो वॉइस ऑफ इंटरी जिंद हो सुनते रहो मुस्कुराते रहो ईश्वर सत्य है

में 90.4 एफएम कंपटीशन का का वॉइस ऑफ आप सभी का बहुत बहुत है। अब कौन सा डे है फ्रेंडशिप डे क्या बात है क्या बात है तो फ्रेंडशिप डे के लिए कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए ना सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं

तो चलिए सेलिब्रेशन है, में हैप्पी फ्रेंडशिप डे अबू मलिक सर टी ग्रेट इज और मुंबई टू पुणे तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे और हमारी आध्यात्मिक गुरु करुणा दीदी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक्चुअलीमेंट फ्रेंड फ्रेंड

होना बहुत जरूरी है फ्रेंड नजदीक का हो और फ्रेंड नजदीक का ही होता है दूर का तो नहीं होता दूर चला जाएगा तो दुश्मन बन जाता है Friendship के, लिए। देजस्ट देजस्ट के, लिए। भाएश। भाएश। के लिए। तो इसको आप भूल जाओगे कैसे ओम ब्याज जी सलाम आपको महेश शर्मा जी हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर अंजलि मालकर जी सलाम आपको फ्रेंडशिप डे पर और हमारी चीफ गेस्ट

इनको भी बहुत बहुत सलाम संजय भाई हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर ओके जी, आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सर, आपका नाम सुन के बड़ा प्यार आ जाता है आपके ए बी यू क्या नाम रखा है रखने वाले ने उन्हें उनको बड़ा थोड़ा सा हमारे यशवंत भाई जी बोल रहे थे जो चीफ गेस्ट वगैरह आ रहे उनके बारे में कुछ पता है उन्हें पता करता हूं मैं सात

इन्होंने किए हैं बहुत ही अच्छी तरह से और कभी-कभी हम लोग तो एक इवेंट करने में पूरा महीनों सालों लग जाता है। नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर चलिए आज के लिए बस इतना ही इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग आप कल सुनेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो